भाष्यार्थ तृतीय अध्याय प्रथम ब्राह्मण कांड जनकोह वैदेह इत्यादि इत्यादीयाज्ञवल कांडम आरभ्य उत्पत्ति प्रधानवादतिक्रां मधुकांडेन सी सती न पुनरुक्तता मधुकांडम यगमम ग्रधान आगमोपत्ति यात्मिक प्रकाशनाय प्रवृत्ते शक्नुतः कर अब जनको हवैदेह इत्यादि याज्ञवल्की कांड आरंभ किया जाता है गत मधुकांड से समानार्थता होने पर भी यह कांड युक्त प्रधान होने के कारण उसमें पुनरुक्ति का दोष नहीं है क्योंकि मधुकांड शास्त्र प्रधान है जब शास्त्र और युक्ति दोनों ही आत्मयकत्व प्रदर्शित करने के लिए प्रवृत्त हों तो वे उसका हथेली पर रखे हुए बिल्व फल के समान साक्षात्कार करा सकते हैं श्रोतव्यो मंतव्य युक्त तस्मा अगमार्थ सेीक्षापूर्वक निर्धारणा याग्यवल कांडम उपपत्ति प्रधानम आरभ से आख्यायिका तो विज्ञानस्तुर्थ उपाय वा प्रसिद्धो ह्युपा विवद्भि शास्त्रु चृष्ट दान दान ह्यूपनमंतेभूत हिण्यम अन्य सेहोपलभ्यस्माद्यपरे शास्त्रेण विद्या दान प्रदर्शनार्था आख्यायिका करना करना चाहिए, मनन करना चाहिए, ऐसा पहले कहा गया है अतः शास्त्र तात्पर्य को ही परीक्षा पूर्वक निश्चय करने के लिए यह युक्ति प्रधान याज्ञ कांड आरंभ किया जाता है यह जो आख्यायिका है वह तो विज्ञान की स्तुति के लिए और उसके उपाय का विधान करने के लिए है दान यह इसका प्रसिद्ध उपाय है और शास्त्रों में भी विद्वानों ने इसे ही देखा है क्योंकि दान से प्राणी अपने प्रति विनीत हो जाते हैं यहाँ बहुत से सुवर्ण और सहस्त्र गौों का दान देखा जाता है अतः यहाँ शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय दूसरा होने पर भी यह आख्यायिका विद्या प्राप्ति के उपाय भूत को प्रदर्शित करने के लिए आरंभ की गई है अपिचा अभी चिद्यास तरण विद्या प्राप्त न्याय विद्या नध्याये प्राबल्यन प्रदर्शते प्रत्यक्षा च विवंसगे प्रज्ञा वृद्धि तस्मात्प्युपाय प्रदर्शनार्थी आचार्य का। इसके सिवा किसी विद्या में निष्णात पुरुषों का सहयोग और उनके साथ वाद करना भी न्याय विद्या में विद्या प्राप्ति का उपाय देखा गया है और वह वाद इस अध्याय में बड़ी बड़ी प्रौढ़ी के साथ दिखाया जाता है विद्वानों के सहयोग से प्रज्ञा की वृद्धि होती है यह तो प्रत्यक्ष ही है अतः यह का विद्या प्राप्ति का उपाय प्रदर्शित करने के लिए ही है राजा जनक का सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मवेदताओं को सहस्त्र गौवें दान करने की घोषणा करना ओं जनको हो ने ने जे तत्र कुरु पंचालाना ब्राह्मणा अभिषमता बभूवस्त जनक वैदेहिज्ञासा बभूवक स्वदेशा ब्राह्मणातम गहस्रम दस दस पादाइक सिंहजोराब्दा बभूभू विदेह देश में रहने वाले राजा जनक ने एक बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ द्वारा यजन किया उसमें कुरु और पांचाल देशों के ब्राह्मण एकत्रित हुए उस राजा जनक को यह जानने की इच्छा हुई कि इन ब्राह्मणों में अनुवचन प्रवचन करने में सबसे बढ़कर कौन है इसलिए उसने एक सहस्त्र गौवें गौशाला में रोक ली उनमें से प्रत्येक के सिंगों में दस दस पाद सुवर्ण बंधे हुए थे जनको नाम है किल सम्राट राजा बहुव विदेहा नाम तथा भवो वैदेह सच बहुदक्षिणेन यज्ञ शाखातर प्रसिद्धो नाम वहु अश्व बा। दक्षिणोंमय अश्वेधो वक्षिणाबाहुल्या बहु दक्षिण इहोचते तेने जे प्यत जनक नाम का सम्राट विदेह देश का राजा था विदेह देश में उत्पन्न होने और रहने के कारण उसे बैदेह कहते हैं उसने एक बहु दक्षिणा वाले यज्ञ से अथवा शाखांतर में प्रसिद्ध बहुदक्षिण नामक यज्ञ से या अधिक दक्षिणावाला होने से यहाँ अश्वेधी बहुदक्षिण कहा गया है उससे यजन किया तत्र यज्ञे निमंत्रिता दर्शन कामाभा कामा कुरुण देशा पंचालाना च्राह्मणा तुम हि विदुषाबुल्यम प्रसिद्ध अभिसमेता अभिसंगता बभूवु तत्र तस्य त्र महासमुमुदृष्वा तस् किल जनक वैदेह कौ न इति विशेषेण ज्ञातुं कथम् ज्ञात विजिज्ञा बभूव कथम कस्वी सर्व नु खल्वेशा ब्राह्मण अनूचानतम सर्वईमूचा अनुचान इति वहां उस यज्ञ में निमंत्रित होकर अथवा उसे देखने की इच्छा से कुरु और पांचाल देशों के ब्राह्मण एकत्रित हुए क्योंकि इन्हीं देशों में विद्वानों की बहुलता प्रसिद्ध है वहां महान विद्वत समुदाय देखकर उस विदेहराज राज्यमान जनक की विशेष रूप से यह जानने की इच्छा हुई कि इनमें कौन ब्रह्मिष्ट है कैसी इच्छा हुई यह कि इन ब्राह्मणों में अनुवचन करने में सबसे अधिक समर्थ कौन है अनुवचन करने वाले तो ये सभी हैं किंतु इनमें अतिशय अच प्रवचन करने वाला कौन है यह उसने जानना चाहा सह अनुचानतम अनुचम अवषयोत्पन्न जिज्ञास संसत गवाम गवासहस्रम प्रथम गोष्ठे वरोधम कार्यामास किम विशिष्टस्ता गावधाच्य फलचतुभाग पाद सुवर्ण दश दस दस पादको शृंगोरब्धा बभूवु पंच पंच पादा एकृगे एक एक एक इस प्रकार अनुचानतम अणुचानतषयकजिज्ञासा उत्पन्न होने पर उसे जानने का उपाय करने के लिए उसने नई अवस्था वाली एक सहस्त्र गौवें रोक ली अर्थात गोशाला में रोकवा दी वे किस विशेषण वाली गौवें रोकी गई थी सो बतलाया जाता है पल का चतुर्थ भाग पाद होता है ऐसे सुवर्ण के दस दस पाद एक एक गौ के सिंग में बांधे हुए थे अर्थात एक एक सिंग में पाँच पाँच पाद थे याज्ञवल्क का गौवे ले जाने के लिए अपने शिष्यों को आज्ञा देना ब्राह्मणों का कोप अश्वल का प्रश्न तान उच ब्राह्मणा भगवंत यो वो ब्रह्मिष्ट स एता उदजतामिति उदयजता मिट्टी देह ब्राह्मणा न दध्र सूरथ याज्ञवल्य स्वे स्वेव ब्रह्मचारिण मुचता उदज सामस्रवा चकारते ह्रह्मणा चक्र चुक्रुधु कथम नो ब्रह्मिष्टो ब्रुवीतेथ जनकूतालो बभूव सहैनम प्रपक्ष ु नो याग्यवल्क इति सोवाच नमो वैम्ब्रह्मिष्ठा कुरमो गो कामा एवं व्यय स्मतीत तत एव प्रष्टुम दध्रे होता उसने उनसे कहा पूज्य ब्राह्मणगण आप में जो ब्रह्मिष्ट हो वह इन गौवों को ले जाए किंतु उन ब्राह्मणों का साहस न हुआ तब याज्ञवल्क अपने ही ब्रह्मचारी से कहा हे सौम्य साम स्रवा तुम इन्हें ले जा तब वह उन्हें ले चला इससे वे ब्राह्मण यह हम सब में अपने को ब्रह्मिष्ट कैसे कहता है इस प्रकार कहते हुए क्रुद्ध हो गए विदेह राज का होता असवल था उसने इससे पूछा याज्ञ बल्क हम सब में क्या तुम ही ब्रह्मिष्ट हो उसने कहा ब्रह्मिष्ट को तो हम नमस्कार करते हैं हम तो गौों की ही इच्छा वाले हैं इसी से होता असवल ने उससे प्रश्न करने का निश्चय किया गा एवं अवरुद्य ब्राह्मणास्थानोवाच हे ब्राह्मणा भगवंत यो वो युष्माक ब्रह्मिष्ट सर्व युज ब्रह्मणोतिशयेन युष्माक ब्रह्मा येता गा उदजता मृत्युत्लतु स्वगृह प्रति इस प्रकार गौओं को रोककर उसने उन ब्राह्मणों से हे पूज्य ब्राह्मणों इस प्रकार संबोधित करके कहा आप में जो ब्रह्मिष्ट हो ब्रह्मा ब्रह्मवेता, तो आप सभी हैं किंतु जो आप में अतिशय रूप से ब्रह्मा हो वह इन गौवों को अपने घर के प्रति हाँक ले जाए ते ह ब्राह्मणा न दधृषु ह किल व मुक्ता ब्राह्मणा ब्रह्मिष्टता प्रतिज्ञा न दधृतुशुर्ण प्रगलभा संवृता अप्रगल्भभूतेसु ब्राह्मणेशक्य स्वामीय अन्ते असिन उवाच एता गा हे सौम्योदगमया अस्मदृहां प्रति हे सामश्रव साम शृणोतु चतुर्वेदोंवल्य ता गा होदा च कालित प्रति उन ब्राह्मणों का साहस न हुआ इस प्रकार कहे जाने पर उन ब्राह्मणों का अपनी ब्रह्मिठता के विषय में प्रतिज्ञा करने का साहस न हुआ वे ऐसा प्रकट करने की धृष्टता न कर सके ब्राह्मणों के साहसहीन हो जाने पर याज्ञ बल्कने अपने ही ब्रह्मचारी अनुगत शिष्य से कहा हे सौम्य हे समाज इन गौवों को हमारे घर ले जा साम विधि को श्रवण करने के कारण उसे साम स्रवा कहा है इससे स्वतः ही याज्ञवल्क चारों वेदों का ज्ञाता सिद्ध होता है याज्ञवल्क चतुर्वेदी हैं इससे ब्रह्मचारी सामवेद का श्रवण अध्ययन करता है साम ऋग्वेद में आरूढ़ होकर ही ज्ञान किया जाता है तथा अथर्वेद इन तीन वेदों के ही अंतर्भूत है इसलिए इस, इस कथन से याज्ञवल्क चारों वेदों का ज्ञाता सिद्ध होता है तब वह उन गौवों को आचार याज्ञवल के घर के घर की ओर ले चला याज्ञवल्क ब्रह्मिष्टपण स्वीकरण आत्मनो ब्रह्मिष्टता प्रतिज्ञाता इति तेह चुक्रधु क्रुदवंतों ब्राह्मणा तेजा क्रोधाभिप्रायमाचे कथम नोष्मा एक, एक ब्रह्मिष्टोस्मृति ब्रुवीतेति याज्ञवल्क ने ब्रह्मिष्ट संबंधी पण स्वीकार करके अपनी ब्रह्मिष्टता की प्रतिज्ञा की है इससे वे ब्राह्मण क्रुद्ध क्रुद्ध हो गए श्रुति उनके क्रोध का अभिप्राय बतलाती है हम में से एक एक प्रधान ब्राह्मण के सामने वह ब्रह्मिष्टूँ ऐसा कैसे कहता है इससे विकृत हो गए अत क्रुद्धेशु ब्राह्मणसु जनक यजम से हौता ऋत्को नाम बभूव आसी साजवल्क ब्रह्मिष्ठाभि राजश्रय्वाच्च्चृष्ट यावल्क पप्रक्ष पृष्ठवान् कथम ु यागवल्क ब्रह्मष्ठोसी ते प्लुतिर भत्सनार्था तब इस प्रकार क्रुद्ध हुए ब्राह्मणों में यजमान जनक का होता जो अश्वल था वह इस याज्ञ बल से बोला राजाश्रय के कारण अभिमानी और धृष्ट होने से उसने याज्ञ बल से पूछा किस प्रकार पूछा याज्ञ बल के क्या निश्चय हम सब में तुम्हें ब्रह्मिष्ट हो यहाँ असी पद में प्लुत इकार का प्रयोग भत्सना धिकारने के लिए है सहोवाच याज्ञवल्क नमस्कुर्मो वैम ब्र्मिष्ठा इधँ गो काम स्मो वयमीति तम ब्रह्मिष्ट प्रतिज्ञ ब्रह्मिष्टपण स्वीकरण प्रष्टु दध्रे धृतवान् कहा अश्वल को हम नमस्कार करते हैं इस समय तो हम गौवों की इच्छा वाले हैं इस प्रकार ब्रह्मिष्ठ की प्रतिज्ञा वाला होने पर और इसी कारण ब्रह्मिष्टपण स्वीकार करने से होता अश्वल ने मन में उससे प्रश्न करने का निश्चय कर लिया मृत्युग्रस्त कर्म साधनों की आसक्ति से पार पाने का उपाय उपायवल के मृत्युना सर्वृतनापन्न केन यजमो मृत्योरातिमुच्यत हो जाचा वागैयोता देय वाक्सोय सहोता स सा मुक्ति सातिमुक्ति हे जावल ऐसा ने कहा यह सब जो मृत्यु से व्याप्त हैं मृत्यु द्वारा स्वाधीन किया हुआ है उस मृत्यु की व्याप्ति का यजमान किस साधन से अतिक्रमण करता है इस पर याज्ञ वल्क ने कहा वह यजमान होता ऋत्विक रूप अग्नि से और वाक द्वारा उसका प्रतिक्रमण कर सकता है वाक ही यज्ञ का होता है यह जो वाक है वही यह अग्नि है वह होता है वह मुक्ति है और वही अतिमुक्ति है याज्ञवल उवाच त्र मधुकांडे पांगतेन कर्मणा दर्शन सुचि यजम से मृत्योत्य व्याख्यात उद्गी प्रकरण संक्षेपत तस्वीक्षा विषय तगतदर्शन विशेषाथ विस्तर आरभ से यदिद साधन जातम अश्णत्ना मृत्युना कर्मलक्षण स्वाभाविकसंगसह न व्याल व्याम अभिपन्न च मृत्युना च वशीकृत केंदर्शनलक्षण साधन में यजमो मृत्योरातमती मृत्युगोचर्रम्य मुच्यते स्वतंत्रो मृत्यो है ऐसा अश्वल ने कहा तहां गत मधुकांड में जो प्रकरण उसमें दर्शन सहित कर्म से के मृत्यु से पार होने का संक्षेप से वर्णन किया गया है यह प्रकरण उसी की परीक्षा का विषय अर्थात उसी का विचार करने के लिए है अतः उसमें आए हुए दर्शन विशेष के लिए ही यह विस्तार आरंभ किया जाता है इस कर्म का जो यह ऋत्विक और अग्नि आदि साधन समूह है वह स्वाभाविक आसक्ति सहित कर्मरूप मृत्यु से व्याप्त है केवल व्याप्त ही नहीं है अपितु तो अभिन्न अर्थात मृत्यु द्वारा वर्ष में किया हुआ है सो किस दर्शन रूप साधन से यजमान मृत्यु की प्राप्ति को पार कर अर्थात मृत्यु की विषयता का अतिक्रमण कर मुक्ति यानि स्वतंत्र हो जाता है अर्थात मृत्यु के वशीभूत नहीं रहता ननुद्गी एवाहिता येना मुच्यते मुख्य दर्शने नेति आक्षेप किंतु जिस मुख्य दर्शन से वह मुक्त होता है उसका वर्णन तो उद्गीत प्रकरण में ही कर दिया है बाढ़ उक्तम यो नुक्त विशेष त्र तदर्थय आरंभ इतोष समाधान ठीक है वहाँ वर्णन तो किया है किंतु वहाँ जिस विशेष का उल्लेख नहीं किया उसके लिए यह ग्रंथ आरंभ किया जाता है इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है होत्रग्निना वाचे याज्ञवल्य व्याच्ठे क पुनर्होता ये नृत्यो मृति क्रामतीच्य वागैय से यज्ञ वै यजम यज्ञे स्या स्या ये श्रुते यज्ञ यजम सेक् होता कथम तेयर वाग्य यजमान से सोम प्रसिद्धग्निहृति दैवत तदेत प्रकरण व्याख्या साग्निहोत्रा अग्निर्वय होता श्रुते याज्ञवल्क ने कहा होता रूप अग्नि से और से उसका अतिक्रमण किया जा सकता है श्रुति इस वाक्य का अर्थ करती है भला जिसके द्वारा यजमान मृत्यु को पार करता है वह होता कौन है यह बताया जाता है वाक्य यज्ञ का अर्थात यज्ञ की यजमान है इस श्रुति के अनुसार यजमान का होता है तात्पर्य है कि जो बाणी है वही अधियज्ञ में यज्ञ यानी यजमान का होता है किस प्रकार इस प्रकार की यहाँ जो यह यज्ञ यानी यजमान की बाढ़ी है वही प्रसिद्ध अधिदेव अग्नि है उस इस अग्नि की प्रकरण में व्याख्या की गई है तथा अग्नि ही होता है इस श्रुति के अनुसार वह अग्नि ही होता है यदत यज्ञ साधनद्वय होता चर्दिग् अधिय आध्यात्म च वाक एक साधनद्वयम् दो परिच्छि मृत्युना आपत स्वाभाविका ज्ञाना संग प्रयुक्न कर्मणा मृत्युना प्रतिक्षण अनेथाप्यम वशीकृत तद अने दैवतूपेना दृश्यम यजम योक्त तदैतदा स मुक्ति सहोता अग्निर्मुक्ति अग्निस्वूपदर्शनमे मुक्ति, मुक्ति इस प्रकार यज्ञ के जो ये दो साधन अधि यज्ञ होता ऋत्विक और अध्यात्म वाक है ये दोनों साधन परिच्छिन्न और मृत्यु से व्याप्त है तथा स्वाभाविक अज्ञान और आसक्ति प्रयुक्त कर्म रूप मृत्यु से प्रतिक्षण अन्य तत्व को प्राप्त हो रहे हैं और उसके द्वारा वश में किए गए हैं वे इस अधिदैवत रूप अग्नि के द्वारा देखे जाने पर यजमान के यज्ञ के मृत्यु के अतिक्रमण के लिए होते हैं इसी से यह कहा है वह मुक्ति है वह होता रूप अग्नि मुक्ति है अर्थात होता को अग्नि रूप देखना ही उसकी मुक्ति है यदैव साधन दो अग्निपेण पश्य तदानमें स्वाभाविक दास दास मृत्योच्य आध्यात्मिकिन्नूपिदाधि भौतिककाच तस्मा स हूता अग्नू दृष्टो मुक्तेर मुक्तिर्मुक्ति साधनम यजम से सा मुक्ति युक्ति सातिमुक्ति अतिक्ति साधन साधन सेन से अतिदेवताेण परिनेूण दृष्टि सा मुक्ति ही, या सौ मुक्तिरधिदेवता दृष्टि सै आध्यात्माचेद विषया संगास्प मृत्युमतीक्रम्य अतिदेवता से फलभूता सा तस्या अतिमुक्तेर मुक्तिरेव अतिमुक्तिर्मुर इति कृत्वा सा अतिमुक्ति जिस समय भी यजमान इन दोनों साधनों को अग्नि रूप से देखता है उसी समय वह स्वाभाविक आसक्त्य रूप मृत्यु से अर्थात आध्यात्मिक और आधिभौतिक परिच्छिन रूप से मुक्त हो जाता है अतः अग्नि रूप से देखा गया वह होता मुक्ति यानी यजमान की मुक्ति का साधन है वह अति मुक्ति है जो ही मुक्ति है वही अतिमुक्ति अर्थात मुक्ति का साधन है इन दोनों परिच्छिन साधनों की जो अधिदैव रूप अपरिचिन्न अग्नि रूप से दृष्टि है वही मुक्ति है यह जो अधिदेवता दृष्टि रूप मुक्ति है वही अर्थात अध्यात्म और अधिभूत परिच्छेद आशक्ति के स्थान भूत मृत्यु को पार करके जो फलभूता अधिदेवत्व यानी अग्निभाव की प्राप्ति है वही अति मुक्ति कही जाती है उस अति मुक्ति का साधन मुक्ति ही है इसलिए वह अति मुक्ति है ऐसा कहा गया है यजमान से यति मुक्तिभागादीनाम अग्निभाव इतुद्गी प्रकरण व्याख्या त्र्य मुख्यप्राणदर्शन मूक्ति साधन मुक्त न तद्विशेषः तशेषा वागादीनादर्शनम विशेष वर्ण्य मृत्यु प्राप्ति मुक्तिस्तु सलभूता योदगीत व्याख्याता मृत्युमतिक्रादीप्य वागा अग्नि भाव यजमान की अति मुक्ति है इसकी व्याख्या उद्गी प्रकरण में की जा चुकी है वह मुख्य प्राण दर्शन मात्र को ही सामान्य रूप से मुक्ति का साधन बतलाया है उसका विशेष वर्णन नहीं किया गया यहाँ बाघादि में अग्न दृष्टि करना यह विशेष बतलाया गया है किंतु उसकी फलभूता जो मृत्यु प्राप्ति से अति मुक्त है वह तो वही है जिसकी उद्गीत ब्राह्मण द्वारा मृत्यु के पार करके दीप्त होता है इस प्रकार से व्याख्या की गई है